यह तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों के रहने की जगह है तुम्हें तो रमणीय राज महलों समृद्धिशाली नगरों और सुगंध युक्त उपवनों में निवास करना और विचरणना चाहिए शोभने वही पुरुष श्रेष्ठ है वही गंध उत्तम है और वही वस्त्र सुंदर है जो तुम्हारे उपयोग में आए कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी मैं उसी को श्रेष्ठ पति मानता हूं जिसे तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त हो पवित्र मुस्कान और सुंदर अनुवा वाली देवी तुम कौन हो मुझे तो तुम रुद्रम मर्दगणा अथवा वसुओं से संबंध रखने वाली देवी जान पड़ती हो यहां गंधर्व देवता तथा किन्नर नहीं आते जाते हैं यह राक्षसों का निवास स्थान है फिर तुम कैसे यहां आ गई यहां वानर सिंह चीते बरागर मृग भेड़िया रीछ शेर कंक गिद्ध आदि पक्षी रहते हैं तुम्हें इनमें से भय क्यों नहीं हो रहा है भरानने इस विशाल वन के भीतर अत्यंत वेगशाली और भयंकर मदमत्त गजराज्यों के बीच अकेली रहती हुई तुम भयभीत कैसे नहीं होती हो कल्याणमयी देवी बताओ तुम कौन हो किसकी हो और कहां से आकर किस कारण इस राक्षस सेवित घोर दंड कारण में अकेली विचरण करती हो वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विदेह कुमारी श्री सीता की इस प्रकार प्रशंसा की तब ब्राह्मण वेश में वहां पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया पहले बैठने के लिए आसन दे पाद दे पैर धोने के लिए जल निवेदन किया तदनंतर ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए कहा ब्राह्मण भोजन तैयार है ग्रहण कीजिए वह ब्राह्मण के भेष में आया था कमंडलो और गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था ब्राह्मण भेष में आए हुए अतिथि की उपेक्षा असंभव थी उसकी भेषभूषा में ब्राह्मणत्व का निश्चय कराने वाले चिन्ह दिखाई देते थे अतः उस रूप में आए हुए उस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग्य सत्कार करने के लिए उसे निमंत्रण दिया वे बोले ब्राह्मण यह चटाई है इस पर इच्छा के अनुसार बैठ जाइए यहां पैर धोने के लिए जल है इसे ग्रहण कीजिए और यह वन में ही उत्पन्न हुआ उत्तम फल मूल आपके लिए ही तैयार करके रखा गया है यहां शांत भाव से उसका उपभोग कीजिए अतिथि के रू लिए सब कुछ तैयार है ऐसा कह कर श्री सीता ने जब उसे भोजन के लिए निमंत्रण दिया तब रावर ने सर्व शंपन कहने वाली राजधानी मैथली के उर देखा और अपने ही बद के लिए उसने हट पूर्वक्षरी सीता का हरण करने के निमित मन में दर्ण निश्चे कर लिया। तदनंतर सीता शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण सहित अपने सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगी उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई किंतु उन्हें सब ओर हरा भरा विशाल वन ही दिखाई दिया श्री राम और लक्ष्मण नहीं दिख पड़े श्री सीता को हरने की इच्छा से परिवराजक सन्यासी का रूप धारण करके आए हुए रावण ने उस समय जब विदेह राजकुमारी से इस प्रकार पूछा तब उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया वे दो घड़ी तक इस विचार में पड़ी रहीं कि यह ब्राह्मण और अतिथि हैं यदि इनकी बात का उत्तर ना दिया जाए तो यह मुझे श्राप दे देंगे यह सोचकर सीता ने इस प्रकार कहना आरंभ किया ब्राह्मण आपका भला हो मैं मिथिला नरेश महात्मा जनक की पुत्री और अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी हूं मेरा नाम सीता है विवाह के बाद 12 वर्षों तक इच्छाकु वंश महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मनोवंचित भोग भोगे हैं मैं वहां सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूं 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थी साली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया जब श्री रघुनाथ जी के राज्य अभिषेक की सामग्री जुटाई जाने लगी उस समय मेरी सास की कई ने अपने पति से भर मांगा केकई के मेरे ससुर को पूर्ण की शपथ दिलाकर वचनबद्ध कर लिया फिर अपने सत्य प्रतिज्ञ पति उन राज सुरोमड़ी से दो भर मांगे मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राज्य अभिषेक केकई के हटपूर्वक कहने लगी यदि आज श्री राम का अवशेष किया गया तो मैं ना तो खाऊंगी ना पीऊंगी और ना कभी सोऊंगी यही मेरे जीवन का अंत होगा ऐसी बात कहते हुए कैकेयी से मेरे ससुर महाराज दशरथ ने अब याचना की कि तुम सब प्रकार की उत्तम वस्तुएं ले लो किंतु श्री राम के अभिषेक में विघ्न ना डालो किंतु केकई के ने उनकी वह याचना सफल नहीं की उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्मकाल से लेकर वनगमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी श्री राम जगत में सत्यवादी सुशील और पवित्र रूप से विख्यात हैं उनके नेत्र बड़े-बड़े और भुजाएं विशाल हैं वे समस्त प्राणियों के हितकर में तत्पर रहते हैं उनके पिता महाराज दशरथ ने स्वयं काम पीड़ित होने के कारण श्री कैकेयी के प्रिय करने की इच्छा से श्री राम का अभिषेक नहीं किया श्री रामचंद्र जी जब अभिषेक के लिए पिता के समीप आए तब कैकेयी ने मेरे पतिदेव से तुरंत यह बात कही रघुनंदन तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी है इसे मेरे मुंह से सुनो यह निष्कटक राज्य भरत को दिया जाएगा तो मैं तो 14 वर्ष तक वन में ही निवास करना होगा काकुस्त तुम बन को जाओ और पिता को असत्य के वंदन से छुड़ाओ किसी से भी भय न मानने वाले श्री राम ने कैकेयी की वह बात सुनकर कहा बहुत अच्छा उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया मेरे स्वामी दृढ़ता पूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं श्री राम केवल देते हैं किसी से कुछ लेते नहीं वे सदा सत्य बोलते हैं झूठ नहीं ब्राह्मण यह श्री रामचंद्र जी का सर्वोत्तम व्रत है जिसे उन्होंने धारण कर रखा है श्री राम के सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं समर भूमि में शत्रुओं का संहार करने वाले पुरुष सिंह लक्ष्मण श्री राम के सहायक है। हैं बंधु हैं ब्रह्मचारी और उत्तम व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हैं श्री रघुनाथ जी मेरे साथ जब वन में आने लगे तव लक्ष्मण का भी हाथ में धनुष लेकर उनके पीछे हो लिए इस प्रकार मेरे और अपने छोटे भाई के साथ श्री राम इस दंड का रण में आए हैं वे दृढ़ प्रतिज्ञ तथा नित्य निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं और सिर पर जटा धारण करने के तपस्वी वेश में यहां रहते हैं दज श्रेष्ठ इस प्रकार हम तीनों केकई के कारण राज्य से वंचित हो इस गंभीर वन में अपने ही बल के भरोसे विचरते हैं आप यहां ठहर सकें तो दो घड़ी विश्राम करें अभी मेरे स्वामी प्रचूर मात्रा में जंगली फल मूल लेकर आते होंगे रूर गोह और जंगली शूर आदि हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य बहुत सा फल मूल लेकर वे सभी आएंगे उस समय आपका विशेष सत्कार होगा ब्रह्मण अब आप भी अपने नाम गोत्र और कुल का ठीक-ठीक परिचय दीजिए आप अकेले इस दंडकारण में किस लिए विचरते हैं श्री राम पत्नी देवी सीता के इस प्रकार पूछने पर महावली राक्षस राज रावण ने अत्यंत कठोर शब्दों में उत्तर दिया सीटें जिसके नाम से देवता असुर मनुष्य सहित तीनों लोग थर्रा उठते हैं मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूं अनंद्य सुंदरी तुम्हारे अंगों की कांति स्वर्ण के समान है जिन पर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है तुम्हें देखकर अब मेरा मन अपनी स्त्रियों की ओर नहीं जाता है मैं इधर-उधर से बहुत सी सुंदर स्त्रियों को हर लाया हूं उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो तुम्हारा भला हो मेरी राजधानी का नाम लंका है वह महापुरी समुद्र के बीच में एक पर्वत के शिखर पर बसी हुई है समुद्र ने चारों ओर से उसे घेर रखा है सीताए वहां रहकर तुम मेरे साथ नाना प्रकार के वनों में विचरण करोगी भामिनी फिर तुम्हारे मन में इस वन वनवास की इच्छा कभी नहीं होगी सीताए यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित 5000 दासियां सदा तुम्हारी सेवा किया करेंगी रावण के ऐसा कहने पर निर्दोष अंगों वाली न जनक नंदिनी श्री और राक्षस का तिरस्कार करते उसे यूं उत्तर देने लगी मेरे पतिदेव भगवान श्री राम के समान अविचल हैं इंद्र के तुल्य पराक्रमी हैं और महासागर के समान प्रशांत हैं उन्हें कोई छुब्ध नहीं कर सकता मैं तन मन प्राणों से उन्हीं का अनुसरण करने वाली तथा उन्हीं की अनुरगिणी हूं श्री रामचंद्र जी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न वट वृक्ष की भांति सबको अपनी छाया में आश्रय देने वाले सत्य प्रतिज्ञ और महान शोभा की साली हैं मैं उन्हीं की अनन्य अनुरगिणी हूं उनकी भुजाएं बड़ी-बड़ी और छाती चौड़ी है वे सिंह के समान पांव बढ़ाते हुए बड़े गर्व के साथ चलते हैं और सिंह के ही समान पराक्रमी हैं मैं उन पुरुष सिंह श्री राम में अही अनन्य भक्ति रखने वाली हूं